की की की जान, आबु की शान, आबु निवासियों की है पहचान आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पॉइंट एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं राजू जी जो खास गुजरात अमरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी कुछ समय के लिए माउंट आबू का दर्शन करने के लिए रमन करने के लिए आए हैं और आप सभी की तरफ से राजू भाई का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते कैसे हैं राजू जी नमस्कार कैसे हैं आप वेरी वेल वेरी वेल तो चलिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए आप क्या करते हैं गाँव में जी गुजरात के अमरेली ज़िले में लाठी तहसील है जो तालुका प्लेस है जी, जी। वहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में एज ब्रांच मैनेजर के रूप में सर्विस करता हूँ लास्ट 28 साल से और 22 साल से मैं एज ब्रांच मैनेजर के सेवाएं दे रहा हूँ अच्छा। और आ, हमारा नेटिव प्लेस ही लाठी है और वहाँ पर हमारी पाठशालाओं में हम रोज लोग करवाते हैं लोगों को और दोनों पाठशालाएं कई सालों से रेगुलर चल रही है बिल्कुल बिल्कुल राजू भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो पाठशाला है उसको आप रन करते हैं और पूरा परिवार ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आप बैंक में काम करते हैं और बैंकिंग सेक्टर की मैं बात पूछना चाहूँगा गांव में जैसे कि बैंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर किस तरह से बैंकिंग सेवाएं लोगों के हित में काम कर रही हैं वो थोड़ा सा बताएँ वो मैं इतना अपने आप को नसीबदार समझता हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस संगम युग में इस लास्ट जन्म में इतनी बड़ी सेवा का प्लेटफॉर्म दिया है जिनसे कई अनपढ़ किसान जुड़े हुए हैं जिनकी सेवा करने से अंतर में से जो खुशी मिलती है जे जो खुशी के लिए हम ये काम करें जो परमात्मा भी हमें बार बार बताते हैं कि लोगों की सेवाएं करनी है तो ये सेवा का बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे प्राप्त हुआ है जो लोग नहीं जानते जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है आजकल के ज़माने में इतने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और वहाँ के गांव के लोग अनपढ़ है वो नहीं समझ पाते तो इसको मैक्सिमम जितनी सर्विसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम दे रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और हमारे वहाँ पर आकस्मिक बीमा योजना चल रही है खुद की सब मिला के लाख रुपया का इंश्योरेंस कवर करते हैं और कस्टमर को मिनिमम बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है लेकिन सात लाख का सुरक्षा कवच मुझे प्राप्त होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और जिसके साथ साथ जो सेवाएं देते इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि बैंक की ओर से कभी आपको फ़ोन नहीं आएगा कि आप हमें सी नंबर दीजिए आपका ओटीपी दीजिए ऐसा पूरे भारत भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैंक कभी फोन नहीं करती आप लोग अनपढ़ है तो आप लोगों का कोई दुरुपयोग करके मिस करके आपसे नंबर no ले लेंगे और आपका अकाउंट साफ कर देंगे ऐसे साइबर क्राइम फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड से हमें बचना है और फील्ड के अंदर हर वीक के अंदर एक मीटिंग हम ग्राम्य लेवल पर करते हैं जो परमात्मा का संदेश और बैंक की सेवाओं के साथ साथ हम लोगों को देते हैं और अंदर से जो खुशी निजानंद मिलता है वो निजानंद की वजह से सेवाएं करने का बहुत मन करता है राजू जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ग्रामीण लोगों की सेवा करने का जो है बैंकिंग के माध्यम से आपको अच्छा अवसर मिलता है और साथ ही साथ आप क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो सेवाओं के साथ साथ अध्यात्म के बारे में भी लोगों को बताते ही हैं अच्छा मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए अभी जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है या किसानों का जो कार्ड है या बहुत सारी ऐसी योजनाएँ निकली है थोड़ा सा वहाँ पर किन किन चीज़ों पर ज़्यादा काम हो रहा है बैंक के द्वारा और किसानों के लिए कौन से कार्ड्स ज़्यादा उपलब्ध है और उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है वो थोड़ा सा बताएं जी वो किसान क्रेडिट कार्ड मैं बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि हमारी बैंक का चेयरमैन जो है फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द गुजरात वो ग्यारह डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर थे नहीं, जब नहीं। वो सांसद थे दिलीप भाई संघानी इसका नाम है जी, जी, जब जी। वो पांच ट्रम सा, सांसद में रहे लोकसभा में जब वो थे प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उन दिनों में उसने एक डिजाइन बनाई किसान क्रेडिट कार्ड की वो पूरे भारत भर में आज किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो चुका है वो प्रोडक्शन हमारे अमरेली के सांसद हमारी बैंक का चेयरमैन चार, दिलीप भाई संघाणी की है जो आज पूरा देश फॉलो कर रहा है उससे बेनिफिट ये रहता है जी। कि कस्टमर का अगर लोन अप्रूव हुआ है समझो कि तीन लाख रुपए का तो जरूरी नहीं है कि सेम डे विड्रॉ करें जब जहां जब जितनी रकम की ज़रूरत रहेगी उतनी रकम हो अपने डेबिट कार्ड से उठा सकेंगे और जितने दिन उसके पास जितने पैसे रहे उसी दिन के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा और तीन लाख तक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो उसमें दो पार्ट है चार परसेंट देते हैं राज्य सरकार और तीन परसेंट देते हैं नाबार्ड दोनों मिला के सेवन परसेंट का जो लोन है किसान क्रेडिट कार्ड वो जीरो परसेंट हो जाता है लोगों को मैक्सिमम हम ये बताते हैं कि जीरो है ये आपको अगर पास हुआ है अप्रूव हुआ है तो आपको तीन लाख तक ये विड्रॉ करना चाहिए इसलिए कि आपका एक इंश्योरेंस भी ऑटो कवर होता है इसलिए ये ये लेना है और कोई आपके ऊपर बोझ नहीं बनता है अगर एक साल ख़त्म हो गए तीन सौ चौंसठ दिन का ये लोन रहता है तीन सौ पैंसठ हो गए तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है तीन सौ चौंसठ दिन हुए एक दिन कम रह गए तो वो बिना ब्याज के ज़ीरो परसेंट में मिलता है एक दिन के लिए क्रेडिट करना है आफ्टर द सेकेंड डे विदड्रॉ करें तो इसका ये रीन्यू हो जाता है अगले साल के लिए और किसान को हम ये भी अपनी ओर से बताते हैं पेटा स्कीम में कि अगर आप उठा लो ये पैसे और बैंक के अंदर ही आज सेवन पॉइंट परसेंट ईयरली इंटरेस्ट देते हैं बैंक तो आप यहां से उठा के किसान क्रेडिट कार्ड के अमाउंट जो है वो आप फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए तो आपको 7.3 परसेंट इंटरेस्ट क्रेडिट होगा आफ्टर द ईयर एक साल के बाद वही पैसा उठा के जब ये लोन लिया है वो बैंक के अंदर ही बैंक में ही ट्रांसफ़र करके अपना लोन अकाउंट क्लियर करना है तो उसको मुनाफा हो गया ज़ीरो परसेंट से किसान क्रेडिट कार्ड उसे लोन मिला था और सेवन पॉइंट थ्री परसेंट उसे इंटरेस्ट का मुनाफा हुआ ये अनपढ़ लोग हैं ये नहीं जानते हैं इसलिए ये सारी प्रैक्टिस हम खुद ही कर देते हैं बाद में सब काम करने के बाद उसे हम बताते हैं कि आपके लिए ये किया है आपको कई पैसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी जब ये लोन भरने का वक्त आएगा बैंक से फोन आएगा बैंक की ओर से हम फॉलो करते हैं और सब भी कस्टमर को हम बुला लेते हैं किसी को भी ऑडियो नहीं होने देते हमारी कोई गलती की वजह से या कस्टमर की गलती की वजह से उसे ऑडियो नहीं होने देते इसलिए उसे इंटरेस्ट का कोई बोझ नहीं रहता है जीरो से ही काम चल जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजू जी मुझे लगता है कि किसान भाइयों के लिए बैंक के माध्यम से काफ़ी सेवाएं हो रही हैं और जिस तरह से आपने बताया वो सारी चीज़ें जो हैं निश्चित तौर पे जब लोगों को अच्छी तरह से समझा देते हैं तो लोग भी उसका पूरा बेनिफिट लेते हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो बेनिफिट किसान हैं जिनका जीवन जो है बैंक से जुड़ने के बाद बेहतर हुआ है या उनका जीवन बेहतर हुआ है ऐसे लोगों के कुछ एक दो अनुभव जरूर जी ज़रूर बताऊँगा बिल्कुल मेरे उस इलाके के अंदर जब मैं ट्रांसफर होकर मेरे बैंक में मेरे खुद के गांव में गया नहीं, तो नहीं, कोरोना काल के दौरान कई लोग ये कोरोना की वजह से मृत्यु हुए थी इसकी डेथ अच्छा, हुई थी तो वहाँ टीडीओ से मैंने बात की और इससे मैंने एक लिस्ट मंगवाई अच्छा, कि हमारे इलाके में मेरे बैंक कस्टमर में से कौन कौन है जो कोरोना के भोग बने हैं तो उसका जो परिवार छिन्न भिन्न हो चुका है उसको हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसकी वजह से उसे कुछ लाभ दे पाए तो कई ऐसी विधवाएं, बहने महिलाएं ऐसी मिली ग्यारह ग्यारह महिलाएं ऐसी मिली कि उनको पता तक नहीं था कि इसके हस्बैंड जो कोरोना में डेथ हो गया उसका कोई इंश्योरेंस बैंक में ले रखा है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों इंश्योरेंस बैंक में ले रखा था हमने सामने से फोन करके बुलाया कि आपको आना है बैंक में सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लेके और आपका एक एप्लीकेशन हम लेंगे हमारी बैंक में ये प्रैक्टिस सबसे अच्छी चल रही है कि कस्टमर की पेन में से सिर्फ इसकी सिग्नेचर ही लेते हैं टोटल पेपर वर्क बैंक कर देती है अच्छा अच्छा किसी अच्छा। के पास कोई काम हम करवाते नहीं सिर्फ उसका डॉक्यूमेंट जो के लेना है सिर्फ वही लेते हैं बाकी का काम बैंक कर देती है तो मैं आज बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि वो ग्यारह बहन है ने जो हमें संदेशा दिया है कि हो सके तो किसी और को सहायक बने किसी की सहायता करें किसी को मदद करें हम दे न पाए तो दिलवा तो सकते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के और से वो काम करने से हमें भी खुशी मिलती है और अच्छा काम किया है वो हमारा लाइफ का और भविष्य का मुनाफा भी होगा जो परमात्मा की गाइडलाइन है उस हिसाब से हम ये करते हैं और आज बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि ग्यारह विधवा बहनों को ये गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत ग्यारह क्लेम मैंने किए थे और ग्यारह ग्यारह क्लेम दो के चार दिन के अंदर अंदर उसके स्वयं के अकाउंट में नोमिन के स्वयं के अकाउंट में क्रेडिट हो गया अरे वाह <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजू जी थैंक यू सो मच अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आइए आप सभी को ले चलते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप okay. सुनाए हैं रीडमोदन वन, वन जीरो सुनते रहो मते रहो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 कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं राजू जी हमारे साथ हैं और बैंकिंग सेवाओं के बारे में आपने बातें की निश्चित तौर पे अच्छा लग रहा होगा आप सभी को कि किस तरह से किसानों के लिए बैंक के द्वारा क्या क्या काम होते हैं और जो ख़ास करके कोरोना काल में जो चीज़ें हुई थी उसमें भी विशेष रूप से बैंक ने अपना विशेष रोल अदा किया है तो निश्चित तौर पे जब हम लोग किसी समृद्ध व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो हम भी संपन्न होने लगते हैं ऐसे ही बैंक के साथ आप प्रॉपरली अगर जुड़ जाते हो बैंक के नियम संयम को समझ लेते हो और वहाँ से आप जो है अपने कुछ नया बिजनेस या छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू करते हैं या खेती ही आप जो है नए तरीके से करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलता है जैसे आप अगर रेगुलर जो हमारा फसल लेने का जो है बीज या अनाज बड़े मोटे अनाज का हम लोग करते हैं अगर उसकी आप थोड़ा जमीन अगर आप फल सब्जियां लगाने के लिए भी अगर अलग से कर लेते हो बैंक के साथ जुड़ के तो निश्चित तौर पे आपका जो है रेगुलर करंट इनकम शुरू हो जाता है डेली इनकम आपको पैसे आना शुरू हो जाता है जब आप फल बाग सब्जी लेकर आप मार्केट में जाएंगे तो रोज का आपका जो है पैसे आना शुरू हो जा है तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इन चीज़ों को बैंक के द्वारा आप जो है छोटा सा लोन लेके भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि बैंक में किस तरह के किसानों के लिए लोन उपलब्ध है या फिर माता बहनों के लिए क्या लोन का उपलब्ध है वो थोड़ा सा बताइए आप हमें जी गवर्नमेंट की ओर से तो बहुत सारी स्कीम अप्लाई की हुई है लेकिन अभी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों तक तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचती नहीं है जो इसका मीडिया बन इसका मीडिएटर बनकर हम लोगों तक तो घर घर पहुँच जा हैं पह� और लोगों को बताते हैं कि आत्मनिर्भर जो अभियान चल रहा था जो स्टेट गवर्नमेंट का इसके बाद ये केंद्र सरकार का उसका मेन पर्पज़ क्या है लोगों को खुद पर निर्भर बनना है आत्मनिर्भर बनना है जो माइनोर इंटरेस्ट के ऊपर 2% ओनली के उसको उसके ऊपर उसे छोटे छोटे जो दंधार्थी भाई बहने हैं उसे लोन देते हैं और कई प्रकार की ऐसी सुविधाएँ महिलाओं के लिए गुजरात सरकार ने बनाए रखी है जो इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो उसे बहुत सारी गवर्नमेंट की सहायता मिलती है सब्सिडी भी मिलती है हुँ, और हुँ. वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं लेकिन करना ये पड़ता है मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है मेरा खुद का अनुभवी ये बोल रहा है कि पेपर वर्क से लोग मायूस हो जाते हैं वो इतना हार्ड लिखता लगता है तो फिर वो कर नहीं पाते तो हमारी बैंक का यही लक्ष्य रहता है कि सिर्फ उसे एप्लीकेशन करनी है अगर कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर डी में करनी है कि गवर्नमेंट एनी एजेंसी में करनी है तो पूरा पोर्टफोलियो तैयार हम कर देते हैं फिर उसे उसी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं उसके बाद उसका सेंशन लेटर जो निकलता है पर इसके बाद हम उसे लैन लोन बैंक की ओर से देते हैं और इसका यूटिलाइजेशन करते हैं अगर इसे किसी सहायता की कि जरूरत रही रॉ मटेरियल की रही या मार्केटिंग की रही तो हम इसे प्रॉपरली गाइड करके उसका साथ देते हैं इन शॉर्ट जो यूनिट क्रिएट होता है उसे सफलता की ओर ले जाने ले जाने में हमारा सबसे बड़ा अहम रोल रहता है और वो सक्सेस हो जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं ये काम दन, बिजनेस करने निकली है वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे खुद अपने ऊपर डिपेंड हो जाए आत्मनिर्भर हो जाए और अपना परिवार का पालन पोषण कर सके और बैंक में थर्टी एट किस्म की लोन है अड़तीस सिस्टम की लोन है ट्रीप इरीगेशन से लेकर सिंचाई की योजनाएँ आत्मनिर्भर खेती की योजनाएं ऑर्गेनिक खेती की योजनाएँ साधन सरंजाम खरीदने की योजनाएँ बहुत सारी सेवाएं हैं इसके साथ साथ गुजरात सरकार के अंदर केंद्र सरकार के साथ मिलजुल के वन एटी फोर सिस्टम के ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है जैसे कि आयुष्मान भारत जी जी ऐसे कई सारी स्कीमें हैं आवास योजना दे रखी है कई है लेकिन लोगों को प्रॉपर बेसिकली नॉलेज नहीं होता है नहीं, इनकी वजह से लोग ये अप्लाई नहीं कर पाते और जब अप्लाई करते हैं तो ये समय निकल जाता है इसके बाद टू लेट हो जाते हैं लोगों को जो आ, सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है इसलिए हम जहाँ जहाँ पर मीटिंग करते हैं पूरे एक महीने के अंदर एक वीक में एक गाँव महीने भर हम आठ और दिन के अंदर एक मीटिंग के हिसाब से मीटिंग करते हैं लोगों को कलेक्ट करके ग्राम पंचायत ऑफिस में या प्राइमरी स्कूल में जो अनपढ़ किसान है जी, जी, जी. क्योंकि किसान को खेती की जो सिस्टम बदलनी चाहिए आजकल जो औद्योगिकरण हो चुका है खेती की जमीन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है लोगों को इनमें से जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इसलिए वो खेती छोड़ के इतर यानी अदर बिजनेस में चले जाते हैं या तो फिर गांव छोड़ के बड़े सिटी में चले जाते हैं इस हिसाब से खेती जो है वो पायमाल हो चुकी है इसलिए प्रॉपर बेस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए इसका प्रोडक्शन ग्रोथ कैसा होना चाहिए अगर प्रोडक्शन हुआ तो इसका स्टोरेज गो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है 25 परसेंट सब्सिडी का जो इसमें मुनाफा होता है लेकिन अनपढ़ लोग हैं उसमें मालूम नहीं है जो हमें कदम कदम पर उसे सहायता करते जाना है और उसका पेपर वर्क भी करवाना पड़ता है सब करके उसको इस यूनिट की सफलता तक पहुंचा देते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है ये करने से और लोग भी इनसे प्रभावित रहते हैं और क्या है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में अगर जाए राष्ट्रकृत बैंक में तो वहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता है लोगों का ज़्यादातर यही एक नजरिया रहा है और ये कॉपरेटिव बैंक में जाते हैं तो कोपरेटिव बैंक के अंदर इतनी मैच्योरिटी रहती है जी, जी, कस्टमर जी. के साथ कि पूरा हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है वो <laughs> ऐसा समझ लेता है कि हमारा समझो कि कोई भगवान हमें गाइड कर रहा है एक इतना कॉपरेट होने के बाद वो एक, -एक करके पूरे परिवार के मेम्बर्स को ले आते हैं और बोलता है कि जो सिस्टम हमें दी वो हमारे परिवार को भी आप अप्लाई कर दो जैसे कि अभी लड़का छोटा है तो जी जी। अटल पेंशन योजना बना रखी है हम बताते हैं कि अगर हम रिटायर्ड हो गए तो हमें पेंशन मिलेगा हमारा गुजारा हो जाएगा आप तो खेती से जुड़े हैं कल आप रिटायर्ड हो जाएंगे आपकी कर्म काम नहीं करेगी तब आपकी कोई इनकम नहीं होगी तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगे घर में भी इज्जत कम पड़ती जाएगी दिन प्रतिदिन ऐसा होगा कि जो इनकम ग्रोथ नहीं है कोई स्रोत नहीं है तो इंसान की वैल्यू डाउन हो जाती है ये हमारे उस तरफ का ये नज़रिया रहता है तो हम इसे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एज के हिसाब से उसे माइनर प्रीमियम आता है वो हम भरवा देते हैं उसका प्राण नंबर देके उसे एक्टिवेट कर देते हैं जब ये साठ साल का हो जाए जिस अकाउंट से उसका प्रीमियम डेबिट हुआ ऑटो डेबिट होता है उसी अकाउंट के अंदर प्रति मास पाँच हज़ार रुपये क्रेडिट होते रहेंगे जब तक वो जियेंगे अगर वो और डेथ हो गया तो उसका नॉमिनी इसका जो वाइफ है वो तब तक जिंदा रहेगी तब तक तब ये पाँच हज़ार रुपया मिलता रहेगा जब दोनों नहीं होगे तो उसका जो लड़का लड़की जो है उसे साढ़े आठ लाख रुपया है उसका फंड कलेक्ट हो चुका होगा वो सब दे के अकाउंट फॉरफेड करेंगे तो दूसरी पीढ़ी तक ये इसका जो सेविंग था जो उसने लंबी सोच कर रखी तो उसका मुनाफा दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है जैसे मैंने भी अपने बच्चों के लिए ये सब अप्लाई कर रखा है कि कल परिस्थिति कैसे भी आ जाए लेकिन उसका स्टेबल लाइफ वो जी सके चलिए राजू जी बहुत ही अच्छा जो है बैंकिंग सेक्टर किस तरह से लोगों के काम आता है किसानों के काम आता है ये आपने बहुत ही विस्तार से बताया और किससे काम हो रहा है वो भी आपने बताया कि जहाँ पर बत, जो गाँव के लोग हैं ग्रामीण लोग हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो डिपेंड पूरी तरह से हो जाता है कि बैंक का जो वर्कर है या बैंक का जो कार्यकर्ता है उनके पर पूरा डिपेंड रहता है उनको सब कुछ करके उनको देना पड़ता है तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है आ, मानवता का सेवा है जो बैंक के द्वारा पब्लिक सर्विस में काम कर रहा है तो राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप रेडियो के माध्यम से सारी दुनिया को बस यही अंतिम मैसेज है कि समय इतना वैल्यूबल है परमात्मा ने बताया कि एक सेकेंड एक साल बराबर समझो ये संगम युग का जो वैल्यूबल समय बचा है एक एक सेकंड परमात्मा ने जो संदेशा दिया है अन्य लोगों तक पहुँचाए खुद का कल्याण करें अपना भविष्य इक्कीस जन्मों का कल्याण और अपना खाता जमा करें और दूसरी आत्माओं का कल्याण करते चले और अभी जो हो सके जितना हो सके परमात्मा को सेक्रीफाई करना है जो हो गया उसे बीतीसो बीतीस समझ के भूल जाना है और ड्रामा के अंदर आज ही बाबा ने मुरली में बताया है कि कल्प पहले जो हुआ है उसी पर डिपेंड नहीं रहना है अपना नया रिकॉर्डिंग चल रहा है अपना नया क्रिएट हो रहा है भविष्य उसी भविष्य को खुद अपने हाथों से बनाना है और डबल सरताजधारी हमें सत्युगी सृष्टि में बनना है तो परमात्मा जो दिन प्रतिदिन हमें रोज़ मैसेज दे रहे हैं कि ज्ञान लो और दूसरों को दो बाँटते चलो और हमेशा एवर रेडी रहो कभी भी कुछ भी हो सकता है ये सृष्टि अभी इसके अंत की ओर चली जा रही है अपना संगम युग का जो वैल्यूबल समय है वो समय चला जा रहा है तो उससे हम सफल करें बस यही मेरा आखिरी संदेश है <laughs> चलिए राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और मुझे लगता है कि यह संदेश सबके लिए है और इस पर थोड़ा सा समय को देखें समय बहुत कम है आपके पास और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कार्य भी करना है तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी भी परमात्म प्रेम से जुड़े रहें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं सफल बनाए समाज के सेवा में और अपने परिवार के सेवा में अपने आप को समय दें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते सलाम और, तो और एक बार राजू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामना आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्किन रेडियो मधुबन थैंक यू थैंक यू वेरी मच